विशेष बताते रहते हैं तो आज हम लोग जो है एक विशेष टॉपिक पर बात करेंगे और आप भी उस टॉपिक से जो है वाकिफ है ग्लोबल वार्मिंग जी हाँ ग्लोबल वार्मिंग इस विषय पर आज बात करने के लिए हमारे साथ हमेशा की तरह राजीव हजेला जी हैं जो बीएसएफ से रिटायर हो चुके हैं और डिजास्टर मैनेजमेंट में उनकी काफ़ी रुचि रही है तो आज उसी विषय पर हम लोग बात करेंगे उन्हीं से तो आइए सबसे पहले राजीव हजेला जी का बहुत बहुत स्वागत है विशेष समय की मांग इस कार्यक्रम में धन्यवाद रमेश जी और इसके साथ ही मैं एक सवाल उनसे पूछना चाहूंगा ग्लोबल वार्मिंग किसे कहते हैं इस पर आप बताइए सर जी ग्लोबल वार्मिंग जैसा कि नाम ही इसका बता रहा है ये जो है पृथ्वी के चारों तरफ जो एटमॉस्फेयर है पृथ्वी के ऊपर उसके टेम्परेचर में लगातार जो हो रही है उसको ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है हम सब जानते हैं कि हमारी धरती पर सूर्य की किरणें जो हैं वो नेचुरल कोर्स में जब पड़ती हैं तो हम सबको गर्म गर्मी प्रदान करती हैं और ये सनरेज जो है वो अर्थ के एटमॉस्फेयर से होकर जमीन पे पड़ती है और उसके बाद वहां से फिर थोड़ा सा रिफ्लेक्ट होकर के वापस फिर स्पेस में चली जाती है तो ये जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है इसमें कई प्रकार की गैसेस होती हैं जिनको की ग्रीन हाउस गैसेस कहा जाता है तो ये ग्रीन हाउस गैसेस जो है ये जब सनरेज पृथ्वी पर पड़ने के बाद जो कुछ एब्जॉर्व हो जाती हैं तो कुछ वापस स्पेस की तरफ जाती हैं तो ये जो एटमॉस्फेयर है वो, वो उसको गर्म करती हैं जिससे कि हमारा ये अर्थ जो है वो उसको जो सर्वाइवल के लिए अर्थ के ऊपर जो लाइफ सर्वाइवल के लिए जो एक टेंपरेचर या तापमान जो मिलना चाहिए वो मिलता है और ये करीब 16 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होता है तो ये वो मिलता है तो वैज्ञानिक ये मानते हैं कि ग्रीन हाउस गैसेस के बढ़ने से ये जो है ये ज़्यादा मात्रा में जो ये सनरेज जो है वो गर्मी को एब्जॉर्व करने लगती हैं और इसी से अर्थ का जो टेम्परेचर है वो बढ़ने लगता है और मैं आपको बताऊं कि अर्थ का जो टेम्परेचर है वो साइंटिस्ट ये दावा कर रहे हैं कि अर्थ का टेम्परेचर अट्ठारहवीं सती से लगातार बढ़ रहा है और ये इस ड्यूरेशन में करीब दशमलव आठ नौ डिग्री सेंटीग्रेड मतलब तकरीबन एक डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ चुका है और अगले 100 सालों में ये एक अनुमान के अनुसार चार से छः डिग्री सेल्सियस तक इसके बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है और साइंटिस्ट ये भी दावा करते हैं कि ये टेम्परेचर राइज जो है वो केवल मनुष्यों द्वारा जो हम लोग एक्टिविटीज़ करते हैं अपने रोज़मर्रा के जीवन में वो उसकी वजह से जो ग्रीन हाउसेज गैस जो है वो जो निकलती हैं उसकी वजह से ये जो है वो टेम्परेचर राइज हो रहा है और ये ये जो है अब आज आज ये ग्लोबल हाउसिंग ग्लोबल वार्मिंग जो है ये बहुत ही बड़ी विश्व के सामने समस्या बन के आ चुका है इसमें न केवल मनुष्यों के लिए बल्कि धरती पर रहने वाले हर प्राणी जगत में ये इसको इसके इसके ऊपर अफेक्ट हो रहा है मगर अब ग्लोबल वार्मिंग जो है इसके ऊपर काफ़ी रिसर्च हो रही है और काफ़ी दुनिया भर में इसके ऊपर प्रयास भी किए जा रहे हैं मगर ये समस्या जो है ये कम होने का नाम ही नहीं ले रही है और ये समस्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है अब चूँकि एक ये शुरुआत हुई है अभी कुछ एक सालों से ख़ास करके आपके उन्नीस के दशक के बाद से इसकी गति में बहुत तेजी आई है जो ग्रीन हाउस गैसेस के जनरेशन में तो तो शायद अगर ये हम हम लोग इसको कंट्रोल नहीं करते हैं तो शायद ये हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए ये बहुत ही खतरनाक साबित हो सकती है तो ये ये बहुत ज़रूरी है कि हम लोग इसके विषय में जाने और ग्लोबल वार्मिंग जो है उसको कैसे कम कर सकते हैं क्या असर होता है या इससे क्या कारण होते हैं इस सब की जानकारी आज के संदर्भ में बहुत जरूरी है तो ये बहुत अच्छी बात है कि आपने इस इस टॉपिक पे अपने श्रोताओं को आप अवगत करा रहे हैं अपने माध्यम से तो एक बात आपने कहा कि ग्रीन हाउसेस ग्रीन हाउस हा। गैसेस और ये ग्रीन हाउस गैसेस क्या होता है इसके बारे में बताइए देखिए ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से ही ये गर्मी जो है वो सूर्य की इनर्जी से या जो सूरज की रोशनी पड़ती है धरती पे वो ग्रीन हाउस गैसेज ही एब्जॉर्व करती हैं तो ग्रीन हाउस गैसेज में कई प्रकार की गैसेस होती हैं जैसे मैं अगर कहूँ तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये सबसे इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है ग्रीन हाउस गैसेस का जो मनुष्य भी छोड़ते हैं पेड़ भी छोड़ता है और इसमें गैसेस शामिल हैं जैसे मीथेन है नाइट नाइट्रोजन ऑक्साइड है वाटर वेपर भी हैं इसमें शामिल और फ्लोरिनेटेड गैसेस हैं और ये जो है ये सारी की सारी मिल करके जो है ग्रीन हाउसेज ग्रीन हाउस हा। गैस कहलाती हैं और ये जैसे मैंने बताया कि ये सारी जो है एटमॉस्फेयर से हीट को एब्जॉर्व करती हैं जिससे कि हम लोग गर्म रह गर्म रहते हैं पृथ्वी के ऊपर और जब ये ग्रीन हाउसेस की मात्रा इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है जैसे आजकल हो रहा है तो हमारा तापमान जो है वो बढ़ने लगता है और जब हमारा आ, अर्थ का तापमान बढ़ने लगता है तो अर्थ के ऊपर जो क्लाइमेट है उसमें बहुत ज़बरदस्त चेंजेस आने लगते हैं अभी देखिए आजकल काफ़ी क्लाइमेट में जो है वो चेंजेज आ रहे हैं और इसके साफ संकेत जो हैं वो इस पर पड़ रहे हैं हमारे धरती के ऊपर और इसके ऊपर धरती पे काफी जबरदस्त असर हो रहा है इस ग्रीन हाउस गैसेस का एक और प्रश्न मेरे मन में आ रहा है कि जैसे ग्रीन हाउस गैसेस की ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से धरती पर उसका क्या असर हो रहा है इस पर बताइए क्योंकि जैसे आपने कहा उस हिसाब से धरती पर इसका किस तरह से असर होता है वो भी जानना जरूरी है बहुत अच्छा प्रश्न उठाया रमेश जी आपने ये एक्चुअली हमारे धरती पर नेचुरल कोर्स में भी कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है और है भी मगर ये अभी जो है ये इसकी मात्रा जो है वो अभी नेचुरल बैलेंस के अनुसार ये 40 परसेंट बढ़ गई है और ये जो है अगर मैं बताऊँ आपको तो ये जो हम आज हम लोग आजकल जो फॉसल फ्यूल जो जैसे आपके पेट्रोल है डीजल है या घर में जलाने वाली गैस है इसके जलाने से या कोयले का इस्तेमाल करने से या फॉरेस्ट की कटाई से और जो हम लोग फैक्ट्रीज़ में या इंडस्ट्रीज़ में जो फॉसल फ्यूल का जो इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि अब पूरे विश्व में चरम सीमा पर हो रहा है तो उसकी वजह से ये हो रहा है और एक अनुमान साइंटिस्टों ने लगाया है और ये बताते हैं कि आज कल हमारी केवल ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से 70 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड रोज एटमॉस्फेयर में बढ़ रही है और ये इसका एक मापदंड भी देखा गया है जो 1800 सौ सदी में ये तकरीबन 278 पीपीएम इसको पीपीएम को पार्ट्स पर मिलियन बोलते हैं ये एक यूनिट है नापने की तो 1800 सदी के आसपास ये दो सौ हुआ करती थी और आज ये बढ़ करके तीन सौ अट्ठानबे हो गई है और साइंटिस्ट ये भी बताते हैं कि इतना ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का जो कॉन्सनट्रेशन है वो पिछले 8 लाख सालों में कभी भी धरती पे नहीं पाया गया है और इसी की वजह से हमारा जो ये टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है और ये अभी भी लगातार बढ़ना जारी है और ये खास करके जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का समय था उसके बाद से इसमें नोटिस किया गया है और इसके दुष्परिणाम की अगर मैं बात करूँ आपको तो इससे अभी हम लोग सुनते ही हैं देखिए टीवी में दिखाई पड़ता है कि ग्लेशियर मेल्ट करने लग गए हैं धीरे धीरे करके और वहाँ के जो एनिमल्स हैं या प्लांट का जो जीवन है वो सब प्रभावित हो, होने शुरू हो गया है और इसकी वजह से जो है वो आ, सी लेवल में भी इंक्रीज़ हो रहा है और आ, ये अनुमान लगाया जा रहा है कि अगर ये ग्लोबल वार्मिंग चलता रहा और ये रुका नहीं तो कोस्टल एरियाज जो हैं वो उनमें फ्लडिंग आ सकता है जैसे हमारे यहाँ अगर मैं बात करूँ यूनाइटेड नेशन्स ने ये बताया है कि आप कि भारतवर्ष में जो मुंबई है चेन्नई है कलकता है ये जो शहर हमारे कोस्टल एरियाज के हैं अगर ये अगर ग्लोबल वार्मिंग होती रही और सी राइज करता रहा तो ये शायद शहर डूब जाएंगे तो ये काफी खतरनाक स्थिति है और दूसरा आप देखिए आजकल हर आदमी आप किसी से भी बात करिए तो वो यही बोलता है कि साहब बहुत गर्मी है जैसे आजकल गर्मी का सीजन चल रहा है बारिश का सीज़न हो रहा है तो गर्मी होती है तो गर्मी बहुत ज़्यादा भयंकर गर्मी पड़ने लग रही है बहुत ज़्यादा कई बार बारिश होने लग जाती है जो हमने देखा और आप देखिए सूखा कभी कभी बहुत पड़ने लगता है आ, कहीं आ, उनकी इंटेंसिटी बढ़ जाती है और फॉरेस्ट भी जो है वो डिसपियर होने लग रहे हैं अगर हम इसके इफेक्ट की बात करें तो ये मनुष्यों की हेल्थ पर बहुत बुरा प्रभाव डाल रहा है जैसे आपने सुना होगा आजकल मलेरिया uh, है डेंगू है और वटन बॉर्न डिजीजेज़ पहले के मुकाबले में बहुत फैल रही हैं और ऐसे ऐसे लोगों को बुखार हो रहे हैं जिसका कि डॉक्टर ये पता ही नहीं लगा पाते हैं किस वजह से बुखार आया तो ये नए नए किस्म के हो रहे हैं और देखिए दुनिया भर में हैरिकेंस जो हैं वो बहुत उनकी फ्रिक्वेंसी बढ़ गई है उनकी इंटेंसिटी बढ़ गई है और आ, हीट वेव्स देखिए कितनी बढ़ गई हैं पहले भी हीट वेव्स आती थी मगर अब उनकी इंटेंसिटी बहुत हो गई है तो ये कुछ ऐसे हैं इसके प्रभाव जो कि बिल्कुल सामने आने लग गए हैं और ये क्लियर कट इंडिकेशन दे रहे हैं कि भाई अब कुछ गड़बड़ है पहले ऐसा नहीं हुआ करता था अभी देखिए कुछ समय पहले उत्तराखंड में जंगलों में आग लग गई ये भी एक ग्लोबल वार्मिंग का जो है वो इंडिकेशन है तो ये बहुत से ऐसे प्रभाव सामने आने लग गए हैं जो ये क्लियर कट उंगली उठा रहे हैं कि भाई ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव जो है वो पूरे विश्व पर हर कंट्री में पड़ रहा है और ये पूरा वर्ल्ड वर्ल्ड वाइड फिनमना है मतलब ये खाली इसमें इंडिया ही नहीं है इंडिया में भी असर हो रहा है राजीव जी काफ़ी अच्छी बातें आपने बताया ग्लोबल वार्मिंग पर और इसका हमारे ग्रीन गैसेस की वजह से जो धरती पर असर हो रहा है उसके बारे में आपने बताया है आगे और भी बहुत सारी बातें हम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 बदले नसी एक ऋतु आए ठीक ऋतु जाए मौसम बदले ना बदले नसी कौन जतन करूं कौन पाए एक ऋतु आ तू जाए मौसम बदले ना बदले नसीब तक तक सूखे पर्वत आंखें तरस गई बादल तो न बरसे आंखें बरस गई सूखे पर्वत आंखें तरस गईं बादल तू न बरस गईं बरस बरस दुख किसका पेट भरे दू प्यासे बच्चे लड़ना मरना सीख लिया हर प्यार में सीखा न, न करना सीख लिया सब लोगों ने लड़ना मरना नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है समय की मांग इस कार्यक्रम में और बहुत ही अच्छी बातें हो रही है राजीव हजेला जी हमें ग्लोबल वार्मिंग पर विशेष रूप से बातें बता रहे हैं और जैसे कि हमने देखा कि ग्रीन हाउस की वजह से पूरे धरती पर इसका क्या असर हो रहा है और इसी से जुड़ा हुआ एक और सवाल मेरे मन में आ रहा है जैसे ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हमारे भारत देश में इसका क्या असर या प्रभाव पड़ रहा है इसके बारे में बताइए जैसा कि मैं आपको अभी बता ही रहा था कि इसका प्रभाव जो है वो पूरे विश्व पर पड़ रहा है हर देश इससे इफ़ेक्टेड है तो हमारा देश भी जो है वो अछूता नहीं है और हमारे देश पे भी इसके बड़े दुष्परिणाम जो है वो सामने दिखने लग गए हैं तो उसका रीज़न ये है कि हमारा देश विश्व में तीसरे नंबर पर है जो सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस जो है वो जनरेट कर रहा है तो इस यही ये यह कारण है कि हम लोग भी जो हैं वो काफ़ी इफेक्टेड हैं हालांकि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो हमारे मुकाबले में जो है वो बहुत ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसेस का को जनरेट करते हैं इमिट करते हैं और हम उनके मुकाबले में कम है जैसे अगर मैं आपको एक कंपैरिजन के लिए बताऊं तो जो हमारा एक आ, आम आदमी है जो ग्रीन हाउस को जनरेट करता है तो चाइना में जो है वो चार गुणे ज्यादा वो करता है और अमेरिका में जो है वो दस गुने ज्यादा करता है तो हम लोग थोड़ा कम कर रहे हैं बट फैक्ट रिमेन्स कि हम लोग भी जो है वो तीसरे नंबर पर हैं और इसमें बिल्कुल साफ जो है वो हमारे सामने इसके संकेत आ रहे हैं जैसे मैं अभी बता ही रहा था आपको कि हमारे यहाँ जो हिमालयन ग्लेशियर्स हैं वो जिसमें हम जिससे हमारी नदियां निकलती हैं गंगा है ब्रह्मपुत्र है यमुना है और भी छोटी मोटी और भी बड़ियाँ और नदियां निकलती हैं उनमें देखिए पानी घटने लग गया है और जिससे कि लाखों लोगों के जीवन पर असर आने लग गया है और हमारे यहाँ जो है वो आ, सी लेवल पे जैसे मैं बता रहा था आपको कि मुंबई है कैलकटा है चेन्नई है और भी जो हमारे ईस्ट कोस्ट की तरफ जो सिटीज़ हैं समुद्र समुद्री तट है उसमें ख़तरा हो गया है और अभी जो 2004 में सुनामी आया था ईस्ट कोस्ट पे, वो भी ये ग्लोबल वार्मिंग का उसमें काफ़ी बड़ा प्रभाव था और आपने अभी हम सम, सब ने सुनाई होगा कि अभी सदर्न स्टेट्स में पीछे काफ़ी फ्लड्स आए और हमारे अभी वेस्टर्न एरियाज में देखिए काफ़ी महाराष्ट्र है, है राजस्थान है इन सब में मध्य प्रदेश है यूपी है इनमें सब में जो है वो सूखा जो है काफ़ी सूखे की स्थिति आई है तो ये जो है ये भी ग्लोबल वार्मिंग का ही एक वजह है और जो हमारे यहाँ ये फ्लड्स हैं हेरिकेन्स हैं स्टाम्स हैं ये इनकी संख्या भी काफ़ी बढ़ रही है और अभी जो हमारे यहाँ एक इन गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंटल रिसर्च है वो ये बता रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो हमारे यहाँ क्लाइमेटिक डिज़ास्टर्स जो होते हैं जिसमें आपका वाटर से संबंधित डिज़ास्टर्स होते हैं फ्लड्स है ड्रॉट्स है सूखा जिसे हम कहते हैं तो ये डिज़ास्टर्स की वजह से इंडिया का जो जीडीपी है वो नौ परसेंट तक जो है वो जो है वो घट सकता है और इससे हेल्थ पर बहुत असर आ रहा है जैसा मैंने बताया आपको कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से अस्थमा है इन्फेक्श डिजीज है डेंगू है मलेरिया ये भी काफ़ी हमारे यहाँ बढ़ रहा है पशु पक्षियों की और जो वनस्पति है उसके आ, उसके ऊपर जो उनकी लाइफ साइकिल है उसमें काफ़ी प्रभाव पड़ रहा है और रेनफॉल जो हो रहा है वो उसमें ड्यूरेशन में और क्वांटिटी में भी करीब ऑन एन एवरेज दस परसेंट बदलाव देखा जा रहा है तो ये कुछ ऐसे साइंस हैं जो बड़े क्लियरली ये बता रहे हैं कि हमारे यहाँ जो हमारे कंट्री में भी इसके काफ़ी दुष्परिणाम जो हैं वो आने शुरू हो गए हैं मगर जैसा मैंने शुरू में ही बताया आपको कि चूँकि अभी शुरुआत है और ये और कंटिनुअस ग्लोबल वार्मिंग की वजह से टेंपरेचर बढ़ते जा रहे हैं तो अगर हम लोगों ने इसको चेक नहीं किया तो दुष्परिणाम बहुत भयानक हो सकते हैं जो कि शायद धीरे धीरे आते हैं तो हमारी आने वाली पीढ़ी जो है वो इसको इसके लिए इसको फेस करेगी काफी अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या असर पड़ रहा है हमारे देश में और इसी के साथ एक और प्रश्न आता है कि आखिर ये ग्लोबल वार्मिंग की वजह क्या है क्यों ऐसा हो रहा है देखिए साइंटिस्ट ये हमें बताते हैं कि ये मिड ट्वेंटी सेंचुरी से ग्लोबल जो एवरेज टेम्परेचर है उसमें जैसे मैंने बताया था कि धीरे धीरे बढ़त हो रही है और इसका कारण भी जो मैंने बताया ग्रीन हाउस गैसेस का जो कंसंट्रेशन है हमारे एटमॉस्फेयर में ये बढ़ना पाया गया है और ये ये ये भी मैंने ज़िक्र किया है कि ग्रीन हाउस गैसेस ज़्यादातर आपके ऑटोमोबील्स में या एयरक्राफ्ट में जो फॉसिल फ्यूल का जल जलना हो रहा है और पावर प्लांट्स में जिसमें कोयले का या फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल हो रहा है और हमारी जो इंडस्ट्रीज़ लगी हुई हैं और फैक्ट्रीज़ में जो आजकल इंडस्ट्राइजेशन युग के आने के बाद से जो ये इसका इस्तेमाल शुरू हो गया है पूरे विश्व में ये जो है ये इसके लिए ज़िम्मेदार है और एग्रीकल्चर uh, सेक्टर में भी देखिए आप कटी फसल को uh, जला देते हैं लोग और जो आजकल इतना वेस्ट पैदा हो रहा है पूरे दुनिया भर में और उसको वेस्ट का जो डिस्पोज़ल है वो भी प्रॉपर नहीं होता है तो वेस्ट को भी जला दिया जाता है और उसको या तो ऐसे ही लैंडफिल में छोड़ दिया जाता है तो उससे भी मीथेन गैस वगैरह काफ़ी जनरेट होती है तो ये सारा की सारा जो uh, कारण है वो मनुष्यों की एक्टिविटीज़ के ऊपर हो रहा है और इसमें जो डिफॉरेस्टेशन जो है जिससे हम बोलते हैं कि पेड़ काटते हैं और पेड़ों की फॉरेस्ट कवर कम हो रहा है तो फॉरेस्ट कवर कम होने से जो हमारे जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो नेचुरल एक साइकिल होता है जिस जो कि बैलेंस रखता है गैसेस का ग्रीन हाउस गैसेस का वो बिगड़ता जा रहा है क्योंकि जब पेड़ कम हो जाएंगे तो जो नेचुरल कोर्स में आ, कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ों को एब्जॉर्व करते हैं वो कम कर रहे हैं तो ये भी एक छोटा मोटा कारण साइंटिस्ट एट्रिब्यूट कर रहे हैं तो ऐसे कुल मिलाकर ये यही साइंटिस्ट कम्युनिटी में यही एक धारणा है कि जो मनुष्यों की जो भी एक्टिविटी है जिसमें कि हम लोग फॉसल फ्यूल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं जो धरती से निकलने वाले फ्यूल हैं उनका जो इस्तेमाल हो रहा है आ, अथा लेवल के ऊपर वो इसके लिए ग्लोबल वार्मिंग के लिए पूरी तरीके से जुम्मेदार है बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि ग्लोबल वार्मिंग का आखिरी वजह जो है जो फ्यूल्स है उसके बारे में आपने बताया कि जो भी हमारे ईंधन हम लोग यूज़ करते हैं उससे निकलने वाले गैसेज जो है उसकी वजह वो आपने बताया और काफ़ी चीज़ें हैं जो हम लोग अगर इन सभी बातों को सुनने के बाद मन में आता है कि क्या ग्रीन हाउस गैसेस को कम करने के लिए क्या किया जा सकता है व्यक्तिगत रूप से या समूह के रूप से या सरकार की तरफ से देखिए ग्रीन हाउस गैसेस के को कम करने के लिए हमको अपनी आदतों को चेंज करना होगा सबसे पहले जी और इसमें यह है कि हमको ये देखना होगा कि हम ऐसा काम कम करें और जिसमें कि हम फॉसिल फ्यूल्स के ऊपर डिपेंडेंट हो तो इसमें सरकारों का भी हाथ है इसमें हमारा सोसाइटी का कम्युनिटी का भी हाथ है क्योंकि ये सरकार जब तक जागरूक नहीं होगी तब तक नई नई पॉलिसीज़ नहीं बनाती है जिसमें कि फॉसल फूल का इस्तेमाल कम हो तो तब तक काम नहीं चलेगा और हमको सबको ये जब तक जागरूकता नहीं होगी कि हम लोग जो है वो फॉसल फ्यूल्स के ऊपर अपनी डिपेंडेंसी कम करें कम इस्तेमाल करें जितना ज़रूरत है उतना ही इस्तेमाल करें तब तक जो है वो इससे कमी नहीं आएगी तो अगर मैं आपको विश्व स्तर पर हम इसको बत, का जिक्र करें तो जैसा मैंने पहले ही आपको बताया था कि हमारे हमारा कंट्री जो है वो विश्व में तीसरे नंबर पर है ऐसा देश है जो ग्रीन हाउस गैसेस को छोड़ रहा है और सबसे एक एक नंबर पर जो देश है वो ऑब्वियसली सभी जानते हैं वो चाइना है चाइना जो है वो पूरे धरती के ऊपर 40 परसेंट जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ी है तो उसमें अट्ठाइस वो कंट्रीब्यूट कर रहा है तो उसके बाद यू का नंबर आता है तो उसके बाद आ, हमारे देश के अलावा जो आ, आ, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ और भी हैं ये यूरोपियन यूनियन के जो देश हैं वो आते हैं तो ये सारे के सारे मिलके जो हैं वो का, कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा जो है वो बढ़ा रहे हैं पूरे अर्थ के एटमॉस्फेयर में तो अभी पीछे एक दो में एक इंटर गौर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज आई पी एक कमेटी है जो ये पूरे विश्व की रिपोर्ट बनाती है तो इसने चेतावनी दी है जैसा मैं आपको जिक्र भी कर रहा था कि अगर हम ग्लोबल वार्मिंग को कम नहीं करेंगे और धरती का एवरेज टेम्परेचर जो है वो घटना नहीं शुरू हुआ और इसी रफ्तार से बढ़ता रहा तो शायद चार से छः डिग्री तक टेम्परेचर जो है वो इक्कीस सौ तक बढ़ जाएगा और इससे मौसम परिवर्तन में काफी घातक परिणाम हो सकते हैं तो इसी से निपटने के लिए अभी शायद हमारे श्रोताओं ने सुना होगा कि अभी पिछले साल ही एक पेरिस क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस हुआ है जिसको कि हम पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट या समझौता कहते हैं इसमें दुनिया के सभी देश तकरीबन एक देशों ने इसमें मिल करके ये तय किया है कि हम सारे गवर्नमेंट्स और कंट्रीज़ ये प्रयत्न करेंगे कि ये विश्व का जो धरती का जो टेम्परेचर है वो दो डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा ना बढ़ सके जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद जो से जो टेम्परेचर बढ़ने की जो रीडिंग्स हैं उसमें दो डिग्री से ज़्यादा बढ़ोतरी ना हो और इसमें सभी देश ये तय करेंगे कि जो उन्होंने हर पाँच साल में ये खुद बताएंगे कि उन्होंने क्या इसके आंकड़े जो हैं वो आ, सब सारी दुनिया के सामने रखेंगे और क्या एफर्ट्स किया कम करने के लिए जिनको कि विश्व स्तर के ऊपर हर पाँच साल पर रिव्यू किया जाएगा और 2050 तक ये ये कोशिश की जाएगी कि कार्बन डाइऑक्साइड का जो इमिशन है वो उसको या तो ज़ीरो कर दिया जाए या बिल्कुल न्यूनतम स्तर के ऊपर लेके आ जाया जाए क्योंकि तो रमेश जी देखिए ये जो कार्बन डाइऑक्साइड जब एक बार एट, अर्थ के एटमॉस्फेयर में इकट्ठा हो जाती है तो ये सेंचुरीज तक वैज्ञानिक ये बता हैं कि ये कई सेंचुरीज तक ये वहाँ इकट्ठा रहती है और वो ये भी वैज्ञानिक कहते हैं कि अगर आज भी आप जीरो इमिशन कार्बन डाइऑक्साइड का कर देते हैं तो काफी समय लगेगा टेम्परेचर को घटने के लिए या रोकने के लिए तो ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसको कि अगर हम लोग अभी नहीं करते हैं तो इसके काफी दुष्परिणाम आने की संभावना है जो कि शायद हम लोग तो नहीं होंगे उस समय देखने के लिए मगर जो हमारे यहाँ आने वाले आगे आने वाली पूरियां हैं वो ज़रूर इसके दुष्परिणाम को देखेंगे और जिसका असर जो है या जिसके साइंस जो हैं वो हम लोग खुद ही देख रहे हैं अभी आजकल तो ये ये तो विश्व स्तर पे अभी इसकी कोशिश की जा रही है बट बट देखिए अभी आ, मैं समझता हूँ कि शायद हमारी सारी सरकारें सारे देश मिल के इस पेरिस एग्रीमेंट पे जो तय किया गया है वो शायद उसका पालन करने में सीरियसनेस दिखाई जाएगी जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से हम अपने ग्रीन गैसेस को कम कर सकते हैं और ये मुझे लगता है कि सभी को मिलकर करना होगा व्यक्तिगत रूप से समूह के रूप में और सरकार की ओर से भी कदम उठाने पड़ेंगे एक और बात मैं पूछना चाहूंगा लेकिन उसके पहले अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक सुनते एक बहुत ही प्यारा सा गीत आप सुन रहे हैं ब्रह्म का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो माधुबन 90.4 एफएम पर समय की मांग सुनते रहो मुस्कराते रहो ये भी ये ले मुझसे अम oh. jaghi नमस्कार दोस्तों आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है समय की मांग इस कार्यक्रम में और हम बात कर रहे हैं राजीव हजेला से जो खास करके आज जो बता रहे हैं विशेष ग्लोबल वार्मिंग पर हम बात कर रहे हैं जैसे कि हमने काफ़ी अच्छी बातें सुनी ग्लोबल वार्मिंग की वजह क्या है और किस तरह से ये वार्मिंग बढ़ रहा है और ये कम होने का क्यों नहीं नाम ले रहा है और इसको कम करने के लिए या ग्रीन गैसेस को जो हमने अभी समझा है उसको कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं उस पर बहुत ही अच्छी बात राजीव जी ने बताया है इसी के साथ मैं ये पूछना चाहूँगा हमारे देश में इस विषय पर क्या कदम उठाया जा रहा है हमारे पूरे भारतवर्ष में सरकार या फिर समुदाय या फिर एनजीओ किस तरह से कदम उठा रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग पर देखिए हमारे देश ने पेरिस एग्रीमेंट को साइन किया है जैसा मैंने आपको बताया था जी और इसमें अब हमारे देश ने भी ये प्लेज किया है कि वो 2030 तक जो कार्बन डाईआक्साइड का इमिशन है उसको 33 से 35 परसेंट जो 2005 के जो लेवल्स हैं उससे वो कम करेंगे और इसमें जो हमारी प्रजेंट सरकार है मोदी गवर्नमेंट उसने बहुत अच्छा इनिशेटिव लिया है और उसने दुनिया को भी ये बताया है और कंट्री में भी वो ये बता रहे हैं कि वो अभी आज की तारीख में हमारे देश में जो भी बिजली का उत्पादन हो रहा है वो पूरा की पूरा फॉसिल फ्यूल पर हो रहा है और बहुत कम मात्रा में जो रीन्यूबल एनर्जी बोलते हैं जिसमें आपके सोलर एनर्जी हो गया विंड एनर्जी हो गया और आपके जियोथर्मल एनर्जी हो गया बायो एनर्जी हो गया इससे जो बिजली पैदा की जाती है या हाइड्रो एनर्जी हो गया जिससे पानी से एनर्जी पै, बिजली पैदा की जाती है इस ये बहुत ही कम परसेंटेज द्वारा जो है ये इसका इस्तेमाल करके बिजली पैदा कर रहे हैं ज़्यादातर बिजली जो है वो फौसल फ्यू से ही हम लोग बनाते हैं तो अभी जो प्रजेंट सरकार है उसने ये प्लेच किया है कि देश में जो है वो चालीस बिजली का उत्पादन जो है वो रिनीबल सोर्सेस से ही किया जाएगा और इसमें जैसे मैंने आपको बताया कि अभी हमारे जो गवर्नमेंट ने अपना टारगेट ले डाउन किया है वो 2022 तक ये 150 सौ वॉट जो है ये ये अगर मैं बताऊं इसको मेगावाट में तो एक लाख पचहत्तर हज़ार मेगावाट का जो टारगेट है वो रीनबल इनर्जी का गवर्नमेंट ने बनाया है और इसमें सोलर एनर्जी बता रहे हैं कि एक लाख मेगावाट ये बनाएंगे जबकि आज की तारीख में देखिए जैसा मैं आपको बता रहा था कि केवल छः हज़ार सात हज़ार गेगावाट वो मेगावाट ही बिजली का उत्पादन सोलर एनर्जी से हो रहा है जिसको बढ़ा के ये एक लाख कर करने जा रहे हैं विनर विंड एनर्जी जो है वो आज की तारीख में करीब ढाई हजार तीन हज़ार जो है वो मेगावाट बन रही है जिसको ये बढ़ा के साठ हज़ार मेगावाट करने जा रहे हैं और जो हाइड्रो एनर्जी के जो छोटे छोटे प्लांट्स हैं वो केवल चार सवा मेगावाट का पावर जनरेट करते हैं तो उसको ये दस हजार तक बढ़ा के करने जा रहे हैं और बायोगैस जो है वो चार हजार सवा चार हजार मेगावाट का कैपेसिटी है उसको भी बढ़ा के पाँच हजार जो है वो मेगावाट करने जा रहे हैं तो इस तरीके से ये जो उत्पादन है ये रीनबल एनर्जी सोर्सेस गवर्नमेंट ने किया है और कार्बन इमिशन uh, को कम करने के लिए रमेश जी दो और गवर्नमेंट ने स्टेप्स लिए हैं जो कि शायद इतने पॉपुलर नहीं हैं और उससे आम आदमी भी इफेक्टेड हुआ है जैसे आपने देखा होगा कि धीरे धीरे गवर्नमेंट ने पेट्रोलियम पदार्थों के ऊपर सब्सिडी कम कर दी है जब से ही सरकार आई है तो उसने पेट्रोलियम पदार्थों पर सब्सिडी जो है वो छब्बीस करीब कम कर दी है तो वो वो उसका मकसद ही यही है कि भाई हम लोग जो हैं वो धीरे धीरे रीनेबल सोर्सेस के ऊपर स्विच ओवर करें तो ये भी एक स्टेप लिया है इन्हें और दूसरा इन्हीं ने कार्बन टैक्स लगाया है ताकि ये उससे जो इनके पास आमदनी होगी उसको ये रीनीबल एनर्जी वगैरह में इस्तेमाल कर सकते हैं और अगर मैं आपको बताऊँ यहाँ पर विश्व स्तर पे भी जो रिनल एनर्जी है वो उसमें काफ़ी इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है तकरीबन हर देश में बढ़ाया जा रहा है और अभी पिछले साल ही जो है वो इन्वेस्टमेंट जो फॉसल फ्यूल से जो बिजली का उत्पादन था वो रीनबल एनर्जी का डबल कर दिया गया है पहले फ्यूल से ये जो एक करीब 130 बिलियन डॉलर का जो इन्वेस्टमेंट हुआ था तो अभी वो रिन्य एनर्जी में 266 बिलियन डॉलर्स का किया जा रहा है तो हर लेवल पे जो हमारे देश के लेवल पे और विश्व लेवल पे अभी आ, किसी न किसी तरीके से हम सारे की सारे देश ये कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग कार्बन इशन को कम करें जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से पूरे देश में इस काम को करने के लिए लिया है और सभी चाहते हैं कि ये जो है किसी ना किसी तरह से हम ग्लोबल वार्मिंग को कम करें लेकिन क्या ये हो सकता है कि हम लोग ग्लोबल वार्मिंग को कम कर सकते हैं तो कैसे कर सकते हैं देखिए हम कम कर सकते हैं हम लोग अपने लेवल पर योगदान दे सकते हैं जैसा कि मैं हमेशा ही बता बताता रहा हूँ अपने प्रोग्राम्स में कि थ्री आर कंसेप्ट रिड्यूज़ री और रीसाइकिल जो है वो हम उसको अपने जीवन शैली में अपनाएं और हम लोग कम से कम फॉसल फ्यूल का इस्तेमाल करें हम लोग अपने घरों में जो जाड़े में हीटर का इस्तेमाल करते हैं या एसी का जर्नी में इस्तेमाल करते हैं तो उसको भी थोड़ा सा कंट्रोल करें और हम अपनी लाइट्स जो हम इस्तेमाल करते हैं उसमें Uh, जो बल्ब का इस्तेमाल है उसको हटा के सी एफ एल या आजकल तो एलईडी आ गया है जो और भी कम पावर लेता है तो उसका इस्तेमाल करें ड्राइविंग आप देखिए सड़कों के ऊपर मतलब आजकल लोग शांत समझते हैं कि सिंगल एक आदमी गाड़ी में ट्रेवल कर रहा है और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का कम इस्तेमाल होता है तो हम लोग ड्राइविंग मैं ये नहीं कहता कि हम लोग ड्राइविंग छोड़ दें मगर अगर जहां हम पैदल चल सकते हैं तो पैदल चलें जहां हम साइकिल से जा सकते हैं साइकिल का इस्तेमाल करें तो जहां हम आ, ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे आजकल दिल्ली वगैरह में देखिए और बड़े शहरों में मेट्रो आ गई है मेट्रो का इस्तेमाल कर सकते हैं हालांकि ये फैसिलिटीज़ अभी कम है मगर फिर भी हम इस्तेमाल करके थोड़ा सा अपना अपने लेवल पर फ्यूल का कंजम्शन कर सकते हैं घरों में हम लोग जो है वो आजकल फाइव स्टार फोर स्टार का उसके मार्किंग के प्रोडक्ट्स आ गए हैं बिजली के जैसे टीवी हो गया फ्रिज हो गया वॉशिंग मशीन हो गई तो एसी हो गए तो ये अप्लाइंस जो हैं वो हम स्टार रेटिंग के इस्तेमाल करें और जैसा हम हम इसके बारे में अभी देखिए इसके बारे में ग्लोबल वार्मिंग के बारे में मैं समझता हूँ कि एक आम आदमी को इतनी जानकारी नहीं है और अवेयरनेस भी कम है और इसके जो आज हम बात कर रहे हैं दुष्परिणाम की और जो इसके इफेक्ट्स की जो आने वाली जनरेशन को शायद फेस करने पड़ेंगे अगर हम लोग सचेत नहीं हुए तो इसकी अवेयरनेस भी हम लोग जो हैं वो कम्युनिटी में फैलाएं लोगों को हम रिनेबल इनर्जी सोर्सेस और रिनेबल इनर्जी के इस्तेमाल के लिए बताएँ एजुकेट करें और ये ग्रीन हाउसेस ग्रीन हाउस गैसेस के दुष्परिणाम के बारे में बात करें तो ये कुछ ऐसे स्टेप्स हैं जो हम लोग सोसाइटी में ले सकते हैं और जब हम लोग एक एक, -एक करके आ, ये सब करेंगे तो शायद धीरे धीरे करके ये संख्या जो है लाखों करोड़ों में हो जाएगी विश्व स्तर के ऊपर या हमारे कंट्री में तो इसका कहीं ना कहीं इफेक्ट जो है वो हमको नजर आने लग जाएगा तो ये स्टेप हम लोग ले सकते हैं रमेश जी मैं मेरी तो ऐसे ही मानना है जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और इसमें थोड़ा सा अगर हम लोग सोचना शुरू कर दे और स्टेप आगे करें तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती है एक दूसरे को देखकर हम लोग आगे बढ़ सकते हैं और अगर एक शुरू करता है तो उसे देख दूसरा भी शुरू करता है तो ये एक अच्छी बात आपने बताया कि रिसाइकल रिड्यूस ये सारी चीज़ें अगर हम करना शुरू कर दें तो बहुत ही अच्छा हो सकता है आ, मुझे लगता है कि आज का जो टॉपिक था ग्लोबल वार्मिंग ये बहुत ही करंट टॉपिक है और आपने जैसे बताया कि इसके सारे दुष्परिणाम क्या हैं और ग्रीन गैसेस जिस तरह से बढ़ रहे हैं उसको कम करने के लिए सिर्फ़ हमारी आदतों में बदलाव लाना पड़ेगा और कम से कम हम लोग गाड़ियों के इस्तेमाल करें जहाँ ज़रूरत हो वहाँ पर और जहाँ नहीं है वहाँ पर पैदल चले या फिर साइकिल से भी हम आना जाना कर सकते हैं या तो फिर जो ट्रेन और मेट्रो ट्रेन की आपने बात कही उसका भी हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं तो ये अच्छी बात है इसके साथ ही मैं कहूँगा कि जाते जाते राजीव जी समय पूरा हो रहा है और वक्त हमें इजाज़त नहीं देता कि और आगे हम बोले आप एक मैसेज जरूर दें हमारे सभी लिस्नर्स को देखिए हम तो आपके सोचता आपके माध्यम से आपके श्रोताओं को ये कहेंगे कि हम हर प्रयत्न करें जिससे कि कार्बन इशन इमिशन जो है वो घटे और हमारी धरती जो है वो सुरक्षित रहे तो हमने सबने शायद नाराज सुना होगा कि कार्बन इमिशन घटाएं धरती बचाएं तो ये इस नारे को हम लोग जो है वो वास्तविक रूप से इसको फॉलो करें वो करने की कोशिश करें और इसके लिए मैं ये भी कहूँगा कि हम सब ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो पेड़ लगाएँ धरती को और हरा भरा करें तो उससे शायद हमको लंबे समय में कार्बन बैलेंस को फिर से वापस नॉर्मल हालात में लाने में मदद मिलेगी जिसको कि हमारे आगे आने वाली पीढ़ियाँ जो है वो ऑब्ज़र्व करेंगी और उसको हम लोगों को दुआएं भी देंगी कि भाई हम लोगों ने इस चीज़ को वक्त रहते महसूस किया और का सुधार किया जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और मुझे लगता है कि हमारे दोस्त इस वक्त जो कार्यक्रम को सुन रहे हैं और उन्हें मैं कहूँगा कि आप जो मैसेज बताएं हैं उसको याद रखें और अपने से जो है बहुत सारी आदतों में अगर हम लोग बदलाव करेंगे जैसे सैटरडे संडे हमें छुट्टी होता है तो छुट्टी के दिन हम ये सोचें कि आज हम लोग गाड़ी नहीं चलाएंगे और अगर जरूरत पड़े तो हम लोकल जो ट्रैवलिंग है बसेस है या फिर ट्रेनस है इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और आसपास में अपनी सोसाइटी में घूमना हो तो वही हम पैदल ही चलेंगे इससे हमारा सेहत भी अच्छा होगा और उतना ही हम जो है पर्यावरण को बचा सकते हैं ग्लोबल वार्मिंग को कम करने में हो सकता है हमारा कुछ एक बिंदु का सहयोग ही क्यों ना हो लेकिन हो सकता है तो मैं कहूंगा कि हम सभी को अपने आदतों में बदलाव करें और हम खुद भी इस पर अमल करते रहे और दूसरों को भी इसके लिए जागरूक करते रहें राजीव जी बहुत ही अच्छा लगा आपने बहुत ही अच्छे करंट टॉपिक पे बात किया ग्लोबल वार्मिंग के बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया चलिए श्रोताओं आज के लिए बस इतना ही अगले एपिसोड में कुछ नई बातें लेकर हम आपके साथ होंगे तब तक हमें दीजिए इजाजत आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो रेडियो माधुबन नाइनटी प्वाइंट सुनते रहो मुस्कराते रहो